अध्याय चौदह प्रभु यीशु के साथ छल मुक्ति त्योहार और रोटी त्योहार को दो दिन बाकी थे प्रधान पुरोहित और धर्मगुरु इस कोशिश में थे कि किस प्रकार छल से प्रभु यीशु को गिरफ्तार कर मार डालें परंतु वो कहते थे मुक्ति त्योहार के दिनों में ऐसा नहीं करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगे फैल जाएं महिला का अद्भुत भक्ति प्रदर्शन प्रभु यीशु बेतनिया गांव में शिमौन के घर पर खाना खा रहे थे यह वही शिमोन है जिसे रोग हुआ था। एक औरत संगे की बोतल में जटा मासी जड़ी बूटी का बहुमूल्य और शुद्ध खुशबूदार तेल लेकर आई उसने बोतल की सील तोड़ी और खुशबूदार तेल प्रभु यीशु के सिर पर लगाने लगी इस पर वहां के कुछ लोग नाराज हो गए वे आपस में कहने लगे यह बहुमूल्य खुशबूदार तेल क्यों बर्बाद किया गया इस तेल को हम 300 से अधिक चांदी के सिक्कों में बेच सकते थे और इससे मिले पैसे को गरीबों में बांटा जा सकता था वे उस महिला को बहुत डांटने लगे परंतु प्रभु यीशु ने कहा इस पर नाराज क्यों होते हो इसने तो मुझे सम्मान देने के लिए एक अच्छा काम किया है गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा हैं और तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा जितना यह कर सकती थी इसने किया उसने मुझे खुशबूदार तेल से अभिषेक किया है ऐसा मेरे अंतिम संस्कार के दिन होना था परंतु उसने इसे समय से पहले ही कर दिया मैं तुमसे सच कहता हूं सारे संसार में जहां जहां मेरे शुभ संदेश को सुनाया जाएगा वहां वहां इस औरत की याद में इस बात को बताया जाएगा राजदूत यहूदा का बिक जाना तब बारह राजदूतों में से एक यहूदा स्क्रियोत प्रधान पुरोहितों के पास गया कि वह प्रभु ये को गिरफ्तार कराने में उनकी मदद करे जब प्रधान पुरोहितों ने सुना कि वह क्यों आया है तब वे बहुत खुश हुए और उसे पैसे देने का वचन दिया तो अब यहूदा प्रभु यीशु को गिरफ्तार कराने का सही मौका ढूंढने लगा गुरु को धोखा देने वाला राजदूत अंतिम भोजन में शामिल रोटी त्योहार अर्थात मुक्ति त्योहार के पहले दिन भेड़ की बली दी जाती थी शिष्यों ने प्रभु यशु से पूछा आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए त्योहार का भोजन कहां तैयार करें उन्होंने दो शिष्यों को यह कह कहकर भेजा शहर में जाओ वहां तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा जो पानी से भरा घड़ा लिए जा रहा होगा उसके पीछे पीछे जाना और जिस घर में वे जाए वहां के मालिक से कहना कि गुरु ने यह पूछा है मेहमानों का वह कमरा कहा है जहां वह अपने शिष्यों के साथ त्योहार का भोजन खाएंगे वह तुम्हें घर की पहली मंजिल पर तुम्हारे इस्तेमाल के लिए तैयार बड़ा कमरा दिखा देगा वहीं तुम भोजन की तैयारी करना दो शिष्य शहर में गए और जैसा प्रभु यीशु ने कहा था उन्होंने वहां सब कुछ वैसा ही पाया और मुक्ति त्योहार का भोजन तैयार किया शाम के समय प्रभु यशु बारह राजदूतों के साथ उस घर में पहुंचे जब वे भोजन कर रहे थे तब प्रभु यशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे धोखा देगा यह बात सुनकर शिष्य दुखी हुए और एक एक करके प्रभु ये से पूछने लगे क्या वह मैं तो नहीं हूं प्रभु यशु ने कहा वह बारह में से एक है और जो मेरे साथ कटोरे में निवाला डुबोकर खाता है वही मुझे धोखा देगा तेजस्वी मानव पुत्र की तो जैसा परमात्मा ग्रंथ में लिखा है हत्या कर दी जाएगी परंतु उस मनुष्य को उसका परिणाम भुगतना होगा जो उन मानव पुत्र को धोखा देगा उस मनुष्य के लिए अच्छा होता कि वह पैदा ही ना हुआ होता परमात्मा और मनुष्य के बीच अनुबंध की पुष्टि भोजन करते समय गुरु ये ने रोटी ली परमात्मा से आशीर्वाद मांगकर उसके टुकड़े किए और शिष्यों को दिए और कहा लो इसे मेरा शरीर समझो उसके बाद उन्होंने अंगूर रस का प्याला लिया और परमात्मा को धन्यवाद देकर शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया तब प्रभु ये ने कहा यह अंगूर रस उस बली के खून को दिखाता है जो बहुत से लोगों के लिए बहाया जाने वाला है यह परमात्मा और इंसान के बीच किए गए अनुबंध की पुष्टि है मैं तुमसे सच कहता हूं अब मैं यह अंगूर रस दोबारा केवल परमात्मा के साम्राज्य में ही जाकर पीऊंगा उससे पहले नहीं तब भजन गाने के बाद प्रभु यीशु और उनके शिष्य जैतून पहाड़ी पर चले गए प्रभु येशु ने पत्रस के इनकार की भविष्यवाणी की तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे जैसा परमात्मा ग्रंथ में यह लिखा है मैं चरवाहे पर हमला करूंगा और भेड़े तितर तितर-बितर हो जाएंगी परंतु जब परमात्मा मुझे मरे हुओं में से जिंदा कर देंगे उसके बाद मैं तुमसे पहले गलील प्रदेश को जाऊंगा शिष्य पत्रस ने कहा चाहे सब आपका साथ छोड़ दें, परंतु मैं कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु यीशु ने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ आज इसी रात मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले, तुम तीन बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो किंतु पतरस मजबूती से यही कहता रहा चाहे मुझे आपके साथ मरना भी पड़े तो भी मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि मैं आपको नहीं जानता इसी प्रकार अन्य शिष्यों ने भी कहा प्रभु यीशु का पहाड़ समान दुखों को सहना प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गदसमनी नामक स्थान पर गए तब उन्होंने उनसे कहा यहां बैठो जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन्होंने पत्रस याकोब और योहन को अपने साथ लिया प्रभु यीशु दास और दुखी थे उन्होंने शिष्यों से कहा मैं बहुत दुखी हूं ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो फिर वह शिष्यों से थोड़ी सी दूर गए और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे पिता परमात्मा यदि संभव हो तो यह कठिन समय मुझ पर से टाल दीजिए प्यारे पिता आपके लिए सब कुछ संभव है इस दुख के पहाड़ को मुझसे दूर कर दें। परंतु जो मैं चाहता हूं वह नहीं पर जो आप चाहते हैं वह पूरा हो जब गुरु यीशु लौटे तो शिष्यों को सोते हुए पाया वह शिमौन पत्र से बोले सो रहे हो क्या क्या मेरे साथ एक घंटा जागने की भी शक्ति तुम में नहीं प्रार्थना करते रहो ताकि जब परेशानियों में तुम्हारी परख हो तो तुम पाप का रास्ता ना चुनो मनुष्य की आत्मा तो मजबूत है पर उसका शरीर कमजोर है प्रभु यशु उसी जगह वापस चले गए और वहीं प्रार्थना करने लगे लौटने पर उन्होंने शिष्यों को फिर सोते हुए पाया शिष्य भी नहीं जानते थे कि वे बार बार क्यों सो जाते हैं इसलिए उनकी समझ में नहीं आया कि प्रभु से क्या कहें प्रभु यशु ने तीसरी बार आकर कहा अब भी सो रहे हो बहुत हुआ समय आ पहुंचा है देखो तेजस्वी मानव पुत्र पापियों के हाथ सौंपा जाने वाला है उठो चलो देखो मुझे धोखा देने वाला नजदीक आ पहुंचा है प्रभु यशु का गिरफ्तार होना प्रभु यशु अभी बोल ही रहे थे कि 12 राजदूतों में से एक यहूदा स्क्रेत आ पहुंचा उसके साथ तलवारें और लाठिया लिए एक भीड़ थी जिसे प्रधान पुरोहितों धर्म गुरुओं और समाज के बड़ों ने भेजा था यहां आने से पहले यहूदा ने उन्हें बता दिया था जिसको मैं चूमूं, उसे गिरफ्तार करके ले जाना वह तुरंत प्रभु यशु के पास जाकर बोला गुरु और यहूदा ने उनको चुन लिया लोगों ने प्रभु यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया इस पर पास खड़े शिष्यों में से एक ने तलवार खींची और महापुरोहित के सेवक पर चलाकर उसका कान काट दिया प्रभु यीशु ने भीड़ से कहा तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे बंदी बनाने आए हो मानो मैं कोई खतरनाक क्रांतिकारी हूं मैंने रोजाना परमात्मा के मंदिर के आंगन में तुम्हे उपदेश दिए और तुम्हारे साथ रहा पर उस समय तुमने मुझे नहीं पकड़ा परंतु परमात्मा ग्रंथ में लिखा पूरा होना जरूरी है तब सब शिष्य प्रभु ये को छोड़कर भाग गए परंतु एक युवक अपने शरीर पर सिर्फ चादर लपेटे अभी भी प्रभु येशु के पीछे पीछे आ रहा था जब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे तो वह अपनी चादर उन्हीं के हाथों में छोड़कर नंगा ही भाग गया प्रभु को दोषी साबित करने की साजिश वे प्रभु को महापुरोहित के पास ले गए। सब प्रधान पुरोहित, समाज के बड़े और धर्मगुरु इकट्ठा थे पतरस कुछ दूरी पर रहते हुए प्रभु ये के पीछे गया वह महापुरोहित के आंगन तक पहुंचा और वहां पहरेदारों के साथ बैठकर आग तापने लगा प्रधान पुरोहित और सारी धर्म महासभा प्रभु यशु को मार डालने के लिए उनके विरुद्ध सबूत ढूंढ रही थी पर उन्हें कुछ न मिला अनेक लोगों ने उनके विरुद्ध झूठी गवाहियां दी पर उनकी गवाहियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। आखिरकार कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध ये झूठी गवाही दी हमने उसे यह कहते सुना है कि वह इस मंदिर को गिरा देगा जिसे हमने बनाया है इसने यह भी दावा किया है कि तीन दिनों में वह बिना किसी की मदद के दूसरा बना देगा पर इस बारे में भी उनकी गवाही एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी तब महापुरोहित ने बीच में खड़े होकर प्रभु यीशु से पूछा ये लोग जो तुम पर आरोप लगा रहे हैं उसके बचाव में तुम कुछ बोलोगे नहीं पर प्रभु यशु मौन रहे और कुछ जवाब ना दिया महापुरोहित ने फिर पूछा क्या तुम मुक्तिदाता तेजस्वी परमात्मा के पुत्र हो प्रभु येश ने कहा हां मैं हूं और तुम तेजस्वी मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान परमात्मा के सिंहासन के दाईं ओर बैठा शासन करते और बादलों पर सवार होकर आता हुआ देखोगे इस पर महापुरोहित ने गुस्से में अपने कपड़े फाड़कर कहा क्या हमें अब भी गवाहों की जरूरत है तुमने इसके मुंह से परमात्मा की निंदा सुन ली है अब तुम्हारा निर्णय क्या है उन सब ने एक आवाज में कहा कि इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए तब कई लोगों ने प्रभु यीशु पर थूका उनकी आंखों पर पट्टी बांध उन्हें घूसे मारे और कहने लगे बता तुझे किसने मारा महापुरोहितों के कर्मचारियों ने भी उनको पकड़कर थप्पड़ मारे शिष्य का गुरु को पहचानने से इंकार करना जब यह सब हो रहा था पतरस उस समय नीचे आंगन में ही था और महापुरोहित की एक सेविका वहां आई उसने पतरस को गौर से देखा उस समय वह वहां आग ताप रहा था सेविका उससे बोली तुम भी तो उस नासरित निवासी यशु के साथ थे पत्रस ने मना करते हुए कहा मैं नहीं जानता कि तुम क्या बात कर रही हो वह बाहर दरवाजे की ओर चला गया और उसी समय मुर्ग ने बांग दी। वह सेविका उसको देखकर पास खड़े हुए लोगों से फिर कहने लगी ये भी उन्हीं में से एक है पत्रस ने फिर मना किया कुछ समय बाद पास खड़े हुए लोग भी पत्रस से बोले तुम जरूर उन्हीं में से एक हो क्योंकि तुम्हारी भाषा गलील निवासियों जैसी है तब पतरस ने कसम खाई और कहा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो परमात्मा मुझको भस्म कर दे। उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी अब पत्रस को प्रभु यीशु की बात याद आई मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तुम तीन बार कहोगे की तुम मुझे नहीं जानते और पत्रस फूट फूट कर रोने लगा